कौन तू सकस, सकस है चेत कर आप को कहाँ तू आई के मन लगाया कौन तू सकस है चेत कर आप को कहाँ तू आई के मन लगाया केतिक तू गया ठगाया है केतिक तू गया ठगा है अपना भेद तू ना ही पाया भटक मिटेगी काम तब होएगा भटक यटेगी काम तब होएगा के तिक को तू आया दास पलटू कहे हो ये संसकार जब दास पलटू कहे हो ये संसकार जब बिना सतसंगना छूटे माया बिना सतसंगना छूट कौन तू शखस है चेत करो आपको पल्डूदास जी का कहना है कि आप कौन सा शख्स हैं कौन सा व्यक्ति हैं आप कौन हैं जरा इसका चेत करो चेत करो आपको इस अपने आप को पहचानो अपने का चेत करो आप कौन सी शख्स है आप कौन हैं कहाँ तू आई के मन लगाए और कहाँ आके अपना मन लगा दिए हो कौन सा शख्स हो अपने आप की पहचान करो और यह भी देखो कि तुम यहाँ आके अपना मन कहाँ लगा दिया केतिक वीर तू गया ठगा है पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म हुआ हो और हर बार ठगा गया है ये पांच ठग जो है ये संसार के बनाए गए ठगने के लिए विकार जो है काम कूद मोह मो मत्सर मत यानी वही काम कूद मुंह मोह अहकार ये ठग है जो हमें ठगते आ रहे हैं कल्प से कल्प से ही ठगते आ रहे हैं और हर बार हम ठगा जाते और ठगा जाते हैं यही कारण है कि बार बार हम जन्मते और मरते हैं चौरासी लाभजोियों का भी प्राणी बनते हैं यही कारण है इसलिए इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि केतिक के तो गया ठगा है पता नहीं कितनी बार तुम में ठग लिया गया है इन ठगों के द्वारा और अपना भेद तू नहीं पाया और अपने स्वरूप को तुम पहचान ही नहीं सका मैं कौन हूँ इसका उत्तर तुम्हें मिला ही नहीं तो इसलिए कहते हैं कि भटकिया मिटेगी काम तब होएगा कहें कि यह भटकाव जो चौरासी का है यह तभी मिटेगा जब काम हो जाएगा अर्थात अपने आप को हम पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ यह पहचान होते ही काम पूरा हो जाएगा इसी काम के लिए हमें मनुष्य लेकर हमें भेजा गया है देकर या हम लेकर आए हैं इस काम को जो प्रमुख काम है उसे पूरा करना है लेकिन यहाँ आकर इन ठगों के हाथ ठग लिए जाते हैं हकेतिक बेर तू भटके आया मैंने कितनी बार भटक कर फिर आया है भटका होगा फिर मनुष्य जीन पाया बसठवा कल्प चल रहा है तो इतने कल्पों में और एक कल्प की अवस्था जानती है कितना होता पता नहीं कितनी बार एक बार भोगना पड़ता है तो इसलिए कह रहे हैं कि केतिक बार तू भटक आया कितनी बार भटक कर फिर गया भोगा फिर आया है दास पलटू कहें हो संस्कार जब बिना सत्संग ना छूटे माया अंतिम बात करते हैं कि जब बड़ा अच्छा संस्कार उदय होता है तो सत्संग मिलता है और सच्चा सतगुरु मिलता है पूर्ण सतगुरु मिलना भी कठिन है और सत्संग पूर्ण सतगुरु का सत्संग मिलना भी कठिन है इसलिए कहते हैं कि दास पलटू कहें हो संस्कार जब बहुत संस्कार अच्छे उदय होते हैं हो, तब सत्संग मिलता है बड़ी भाग पाए सत्संग अभिन हरी कृपा मिलेगा संग बड़ी भाग पाई सत्संग बड़ा भाग उदय होता है तो सत्संग मिलता है तो इसलिए कहते हैं कि दास पलटू कहें हो संस्कार जब जब अच्छे संस्कार होते हैं जागृत होते हैं वो संस्कार हमारे द्वारा ही जब जब कभी भी हम मनुष्य हुए हैं तो जो साधना सत्संग पूजा पाठ किए हैं वो सब जब एक साथ उदित होता है तब सत्संग मिलता है है ना ये जो संसार वाले करते हैं छोटे छोटे कर्म पूजा पाठ देवी जोता भवानी व्रत ये सब कुछ करते हैं तो मिटता नहीं है यही सब जुड़ते जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे जो है उसे योग्य बनाता है अच्छे संस्कार होने का और अच्छे संस्कार धीरे धीरे जुड़ जाते हैं तब चूंकि तो अब आखिरी बेला आ गया है ज्ञान का पहचान का अपने आप की तब सत्संग मिल जाता है और सत्संग मिलने पर यदि हम पूर्ण निष्ठा श्रद्धा और भक्तिपूर्वक चलते हैं तो हम अपने आप को जान लेते हैं फिर आवागमन का बंधन छूट जाता है चौरासी के जेल खाने से हम निकल जाते हैं उदास पलटू कहें हो संस्कार जब बिन बिना सत्संग ना छूटे माया क्योंकि ये माया बिना सत्संग के छूटने वाली नहीं है कोई सोचे कि हम विचार करके छोड़ देंगे असंभव जब ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा सत्संग करते जाएंगे, इस वस्तु से सत्य असत्य का भेद समझ में आने लगेगा तब धीरे धीरे खुद छूट जाएगी और खुद छूट जाएगी तो फिर कभी परेशान नहीं करेगी अब कोई छोड़कर कहता कि हम तुम तो आया छोड़ दिए छोड़ दिए इसका मतलब तो वो फिर पकड़ लेगा यहाँ नहीं पकड़ेगा जंगल में परिवार बसा लेगा है नीति हो जाएगी ठीक ठीक है क्योंकि <coughs> बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, बिन सत्संग विवेक हुई और राम कृपा बिन सुलभ हो सदगुरु की कृपा बिना ये सुलभ नहीं है। तो मिल गया तो होगा